श्यो अन्े भगवत पुनः ईश्वर गुराग मूर्तिभागिने वोम्यादेहाय दक्षिणा ओम शांति शांति शांति, शांति। कल एक पंक्ति आया था विशेषवाचक शब्द पद नाम, नाम आगे पूर्व पक्ष कहता है कि मंगलम दोनों के प्रति कारण नहीं होगा दोनों क्या क्या है और विघ्न ध्वसा ऐसे यहाँ दो क्यों लाया गया प्राचीन लोग किसको मानते हैं कार्य समाप्त होकर तो, नब्बे लोग विघ्न ध्वंस ये प्राचीन लोग विघ्न ध्वंस को क्या कहते हैं कार्य नहीं है तो फिर क्या है व्यापार है व्यापार का क्या लक्षण है सज्जन्य जन्यत्व अभी विघ्न ध्वंस में ये लक्षण कैसे घटेगा जन्य सती मंगल जन्य समाप्त जनक कौन हो गया विघ्न ध्वंस इसलिए विघ्न ध्वंस में किसका लक्षण आया व्यापार का लक्षण अभी पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों है। है मंगला। तो मंगला ये दोनों के प्रति कारण नहीं है कौन नहीं है कारण मंगल मंगल ये दोनों के प्रति कारण नहीं होगा क्यों हेतु क्या देता है तो अनुमान क्या हो जाएगा मंगलम न कारणम अयुक्त तो कहता है निष्फलवार तभी निष्फलत्व तो हेतु हो गया किंतु निष्फल तो हेतु पहले पक्ष मंगल में रहेगा तभी तो फिर कहेगा कि ये कारण नहीं है तभी निष्फल तो सिद्ध करने के लिए मंगल में क्या अनुमान देता है अनुमान वाक्य पूरा क्या होगा यावत फल विशेष शून्यवाद ये हेतु देता है अच्छा तभी मंगल में अगर यावत फल विशेष शून्यतम ये आएगा तभी मंगलम ये निष्फल ये हो जाएगा तो मंगल निष्फल होगा अर्थात तो मंगल समाप्ति का कारण नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा पूर्व पक्ष कहता है उसके लिए व्यभिचार दिखा रहा है कौन सा व्यभिचार व्यतिरिक व्यभिचार बनी धूमों में व्यति व्यभिचार कैसे कहते हैं यदि बनिर नाश्ती तरी दू भी नहीं है कार्य कारण में व्यतिरिक विचार कैसे कहेंगे हम जो व्यतिरेक व्यभिचार कहेंगे ये व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या है अभाव तो पहले अभाव कहना पड़ेगा आगे अभाव में सहचार कैसे होगा और अभाव में व्यविचार कैसा हो जाएगा जब अभाव कहा जाएगा व्याप्ति में अभाव व्याप्ति कहने का समय में कैसे कहेंगे तो कार्य कारण कहने से कारण अभाव है कार्य कार्याव अगर कारण अभाव है कार्याव हो जाएगा व्यविचार हुआ सचार हुआ एक कौन सा सौचार व्यतिरेक सचार तो हमको व्यतिरेक में व्यविचार कहना चाहिए तो क्या कहेंगे कारणाभाव कार्य ये हो जाएगा व्यतिरिक व्यविचार व्यतिरिक व्यविचार का लक्षण होता है क्या है स्वाभावत स्व अभावृत्ति कार्यकत्व ये इसका लक्षण है व्यतिरिक व्यविचार का स्वाभावत वृत्ति का। कार्यकत्व स्वाभावत वृत्ति कार्यकत्व क्या लिखे कार्यकत्व स्व अभावत जब विचार करते हैं तब तो स्व अभाव किसका अभाव कहते हैं व्यक्ति के विचार में कारणाभाव तो स्व पद से किसका लेंगे कारण को तो कारणवत तो स्व अभाव का हो जाएगा अर्थ हो जाएगा कारण अभावत अर्थात जहां कारण नहीं है तो बन्ही धूम में कारणाभाव किस किसको कहेंगे कारण कारणवत कौन है बन्ही धूम विचार कारण अभाव वाला कौन है कार्य अभी कारण अभाव कहाँ दिखाते हैं अच्छा ठीक है हम प्रश्नोत् जब बन्ही धूमों का विचार करते हैं दिखाते हैं कि देखिए यहाँ कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं है कहाँ दिखाते हैं स्थान कहाँ दिखाते हैं जल विपक्ष में तो किसको विपक्ष बनाते हैं बन्ही धूम में हृदय तो वो हो गया कारण अभावान तो कारण अभाव कारण अभाव बत, कारण अभावृत्ति समाज कैसे कहेंगे वृत्तिर यश्य तो अभी बनी धूम में कारण अभावती वृत्तिर यश्य कारण अभाव अभावत्त कौन हो गया जल ह्रद उसमें अगर वृत्ति रह जाएगी मतलब धूम अगर रह जाएगा तब धूम हो जाएगा कारण अभाव अभावत वृत्ति कारण अभाव अभावत वृत्तिरय हो गया कारण अभाव अभावत वृत्ति अगर धूम रह जाएगा ह्रद में तब धूम हो जाएगा कारण अभावत वृत्ति तो वो धूम बन का कार्य है है तो कारण अभावत वृत्ति कार्यम यश्य व्यभिचार्य हम अभी व्यभिचार क्या के विचार करते हैं तो वो व्यभिचार किस प्रकार की है कहते हैं ये व्यभिचार में एक कार्य रहेगा एक कारण रहेगा वो कार्य कैसा है कहते कारण अभावत वृत्ति तो कारण अभावत वृत्ति कार्यम यश्य विचार से कारण अभावत कौन हो गया जलह्रद उसमें वृत्ति किसका हम अभी विचार कर रहे हैं धूम का अगर धूम कार्य अभावत कारण अभावत जलह्रद वृत्ति अगर धूम में हो जाएगा तो धूम को हम कहेंगे कारण अभावत वृत्ति ये एक पद हो गया दूसरा पद हो गया जो कार्य कार्य यहाँ कौन है धूम तो कारण अभावत वृत्ति कार्य व्यविचार से व्यविचार कार्य क सो अभावत वृत्ति कार्य क स्वपद से किसके लिए कारण को कारण अभावत वृत्ति कार्य क ऐसा कौन हुआ व्यविचार कारण अभाव कार्य है जिस व्यविचार में बेहतर के व्यभिचार में ऐसा स्थिति हो जाता है कारण वृत्ति हो जाता है ये कार्य का इसलिए वो व्यभिचार को कहेंगे न नो अभाव कार्य को अभी उसमें क्या आएगा का लक्षण होगा वेतरक व्यभिचार वे का वेतरक व्यभिचार का लक्षण क्या होगा कार्यक का। का आप बोले शिवादान जी का कार्यकिस का में आया वैतृक विचार में वितरक विचार का लक्षण क्या हो गया स्वपद से किस लिए कारण को स्व अभाव बनी धूम दृष्टान्त में हो कौन हो जाएगा स्व अभाव कौन होगा जलह स्व अभावद्ध वृत्ति कौन होगा धूम स्व अभावृत्ति कार्य क ये कौन होगा कौन होगा व्य विचार स्व अभावृत्ति कार्य को हो गया व्यविचार में क्या आ जाएगा ये ये हो गया का लक्षण कौन सा व्यविचार हुआ व्यक्ति व्यविचार आगे अन्य व्यविचार का विचार करेंगे अन्वे सहचार कैसा कहते हैं कारण सत्व कार्य सत्व इस प्रकार कहेंगे और ये इसमें व्यभिचार कैसा हो जाएगा फिर कारण सत्व कार्य अभाव अगर हो जाएगा इसको क्या व्यभिचार कहेंगे अन्य व्यविचार क्योंकि अन्वय का सहचार कैसे हो जाता कहते हैं कि कारण सत्व कार्य सत्व होना चाहिए था अगर नहीं होगा अर्थात तो कारण तो रहेगा कारण रहेगा किंतु कार्य अगर नहीं रहेगा तो अन्वय सहचार हुआ अन्वय का व्यविचार हो गया पहले अनवय कहने का अर्थ कारण है ना कारण नहीं है कारण और व्यतिरेक कहेंगे तो कारण, नहीं कारण तो व्यतिरेक सहचार अथवा व्यविचार अन्वय सहचार अथवा व्यविचार प्रथम तो कारण ही आएगा कारण अगर विद्यमान है तो ये किस प्रकार की हो सकता है अन्वय सहचार वे विचार तो आ जाएगा कारण अगर विद्यमान नहीं है तो व्यतिरक तो कारण विद्यमान नहीं है और कार्य भी विद्यमान नहीं है तो क्या हो जाएगा क्या होगा व्यतिरक सहचार क्यों कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं है तो व्यतिरेक में क्या हुआ सहचार और का व्यभिचार कब हो जाएगा कारण अभाव है कार्य सत्व क्योंकि व्यतिरेक तो अभाव अभाव अर्थात प्रथम में हमको विचार करने का समय प्रथम में तो कारण को ही लेना पड़ेगा तो कारण अभाव जब कार्य हो जाएगा उसको क्या कहेंगे व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय व्यभिचार कैसे कहेंगे कारण सत्वे कार्याभाव ये अन्वय का व्यविचार हो गया और अन्वय का सहचार सत्व अच्छा अभी हमको अन्वय का बेविचार ये विचार करना पड़ेगा अन्वय अर्थात तो कारण रहेगा नहीं रहेगा <concerneden> रहेगा तो कारण का जो अधिकरण होगा उस अधिकरण में कार्य रहेगा नहीं रहेगा भी नहीं रहेगा तो कारण को स्व पद से लेंगे स्व अधिकरण में अभी पहले समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे अभी स्व अधिकरण में स्वपद से कारण कारण का अधिकरण में कार्य रहेगा नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा तो कार्य का अभाव रहेगा तो स्व अधिकरण में क्या अभाव रहेगा किसका अभाव कार्य का अभाव ये अभाव का प्रतियोगी कौन होगा कार्य हो जाएगा तो स्व अभाव अधिकरण निष्ठ एक अभाव स्व अधिक स्व स्वभाव स्वभाव अधिकरण निष्ठ एक अभाव रहता है तो ओ अभाव अन्वय न न स्व नहीं स्व अधिकरण स्व अधिकरण निष्ठ अभाव कार्य अभाव हो जाएगा उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा कार्य तो स्व अधिकरण निष्ठ अभाव प्रतियोगी क अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा कार्य तो स्व अधिकरण अनिष्ठ अभाव प्रतियोगी का तो अभाव प्रतियोगी हो गया कार्य अच्छा अभाव प्रतियोगी स्व अधिकरण अनिष्ठ अभाव प्रतियोगी ये प्रतियोगी कौन होगा कार्य आगे उसके साथ फिर समानाधिकरण कल करता है स्व अभाव ना स्व अधिकरण अनिष्ठ अभाव प्रतियोगी कार्य है जिस व्यविचार का स्व so, अधिकरण अनिष्ठ एक अभाव वो अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो प्रतियोगी अगर हमारा कार्य बनेगा तो इसका अर्थ वहाँ कार्य विद्यमान है नहीं है क्योंकि कार्य के प्रतियोगी बन रहे स्व so, अधिकरण निष्ठ अभाव प्रतियोगी कार्य है जिस व्यविचार का स्व अभावनिष्ठ स्व अधिकरण अनिष्ठ अभाव, तो, अभाव प्रतियोगी कार्य ये कार्य कौन हो जाएगा व्यविचार स्व अधिकरणनिष्ठ निष्ठ अभाव प्रतियोगी कार्यको हो जाएगा व्यविचार व्यविचार बे क्या होगा अभाव प्रतियोगी तभी उसमें क्या लक्षण आ जाएगा स्व अधिकरण स्व अधिकरण अभाव प्रतियोगी कार्यकम ये लिख लेंगे अब स्वाधिकरण स्वाधिकरण वत कहें एक ही बात है स्व अधिकरण निष्ठ कार्य समानाधिकरण हाँ वो तो व्यति के विचार हुआ अभी तो अन्वय में चल रहे हैं ना हाँ वो भी लक्षण हो जाएगा लक्षण आप किसी प्रकार के कह सकते हैं कारण नहीं है और कार्य है अभी हम लोग विचार क्या कर ले कारण नहीं है और कार्य है स्वामी तो जी कह कार्य, कार्य, कार्य, कार्य, कार्य है और कारण नहीं है वो एक ही बात है कार्य है कारण नहीं है कार्य अधिकरण में कारण अभाव हो गया वही एक ही बात हो गया स्व अधिकरण अभाव प्रतियोगी प्रतियोगिक का कार्यकत्व स्वाधिकरण वृत्ति दिया है अच्छा की बात है स्वाधिकरण अनिष्ठ अभाव प्रतियोगी कार्यकम स्वाधिकरण निष्ठ अभाव प्रतियोगी कार्यकत्व का स्व पद से कारण कारण का अधिकरण में अभाव का प्रतियोगी कौन हो रहा है कार्य वो कार्य है जिस व्यभिचार का तो वो व्यभिचार को कहेंगे अन्वय व्यविचार अन्वय व्यविचार का क्या लक्षण हो गया कार्यकत्व ये अन्वय व्यविचार का लक्षण होगा कैसे जहां भी जैसे हम कहेंगे अभी अयोगोलोक दिखा सकते हैं, स्व अधिकरण बनिका अधिकरण अयोगोलोक हो गया तो अभाव प्रतियोगितम तो धूमो में आ गया तो ये कहेंगे विचार हो गया अच्छा अभी मंगल से कारण तो अभाव व्यतिरिक्क व्य विचार पूर्व पक्ष दिखाता है व्यतिरिक्त व्यभिचार हो जाएगा अर्थात मंगल और समाप्ति अथवा विघ्न ध्वंस ये दोनों में अभी कारण कौन है मंगल और कार्य विघ्न ध्वंस तो अभी व्यतिरिक्क व्यभिचार कैसे कहेंगे मंगल मंगल अभाव है। विघ्नश अथवा समाप्ति सत्व पूर्व पक्षी कह रहा है मूल में बिना नास्तिकादी नंथे निर्विघ्न परिमाप्ति दर्शना चेत बिनाण सत्व है नहीं। कारण नहीं है और ग्रंथ में निर्विघ्न परिसमाप्ति हुआ कार्य सत्व है नहीं। नहीं। नहीं। तो कारण अभाव कार्यस्त्र में क्या विचार हुआ व्यतिरिक व्यविचार दिनोपरि में बिना निर्विघ्न परिस निर्विघ्न परिसम्ति अर्थात विघ्न ध्वंस पूर्व का समाप्ति तो ये नव्य प्राचीन दोनों को मिला करके पूर्व पक्ष कह दिया अभी पूर्व पक्ष दिखाया कि व्यतिरिक्क विचार हुआ अभी सिद्धांत कहेगा व्यतिरिक्क व्यविचार नहीं होगा तो सिद्धांति को क्या दिखाना पड़ेगा फिर कार्य भी नहीं है कह देगा इन कार्यों नहीं है कह पाएगा क्या ग्रंथ तो समाप्ति हुआ है तो फिर क्या कहेगा मंगल सत्व कहेगा तो सिद्धांति कह रहा है कि न च न तत्र जन्मांतरिय मंगल कल्पनात न व्यविचार इति तत्र तत्र अर्थात जो आप व्यविचार दिखा रहे हैं जन्मांतरिय मंगल कल्पनात फिर यार मंगल अभाव हो गया नहीं होगा जन्मांतरिय मंगल कल्पनात न ऐसे सिद्धांति करने से पूर्व पक्ष कहता है इतना च वाच्य आप जन्मांतरिय मंगल ऐसा कल्पना करते हैं उससे क्या हुआ क्योंकि ग्रंथ परिसमाप्ति हुआ ये आपको दिख रहा है तो मंगल करने से जन्म पूर्व जन्म में मंगल किया था उसका विघ्न नाश हो गया अभी समाप्ति हो गया ये विघ्ननाश तो अन्य उपाय से भी हो सकते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि भोगादिना भी नास्तिकात्मनि विघ्ननाश संभव न भोगादिना अपी तो आदि कहने से अदृष्ट उसका कुछ पूर्व पुण्य होगा जिसके चलते ये विघ्न उसका ध्वंस हो गया तो पूर्व पक्ष कहता है कि भोगादिना भी भोग अथवा अदृष्ट से उसका विघ्न ध्वंस हो गया तभी मंगल कल्पना करने के लिए और कोई कारण रहा सिद्धांति पूर्वजन्म में मंगलों का कल्पना कर रहा था पूर्व पक्ष कहा ऐसा क्यों मंगल कल्पना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भोग से इसको जो सब विघ्न था भोग हो करके पूरा हो गया अथवा अदृष्ट से हुआ इसलिए मंगल पूर्वजन्म में किया ये निश्चय हो पाएगा नहीं हो पाया अच्छा तो मंगल निश्चय नहीं हो पाएगा तो फिर व्यतिरिक्त विचार रहे रहे रहे तो अभी रहेगा नहीं रहेगा रहेगा अभी पूर्व पक्ष कहा कि अदृष्ट अथवा भोग से विघ्न नाश हो गया सिद्धांति कहा था कि पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया है तो सिद्धांत का बात को पूर्व पक्ष खंडन कर दिया सिद्धांत कहेगा हम भी कुछ कल्पना करते हैं आप भी कुछ कल्पना करते हैं भोग से विघ्न ध्वंस हो गया अदृष्ट से विघ्न ध्वंस हो गया ये भी आपको कोई प्रत्यक्ष हो रहा है क्या अभी कल्पना कर रहे हैं हम भी कल्पना करें कि पूर्व जन्म में मंगल किया तो इसमें क्या मना रहेगा आपका बात क्यों होगा तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है हम भी नहीं कह रहे हैं कि ये निश्चय है किंतु तो अभी ये होगा कि मंगल हुआ है नहीं हुआ है तो इसमें आप निश्चय करके नहीं कह कर पाएंगे मंगल हुआ है बोल करके हम भी निश्चय करके नहीं कह कर पाएंगे मंगल हुआ बोल करके तो संदेह में आ जाएगा तो पूर्व पक्ष कहता है कि जन्मांतरीय मंगल संदेह अभी जन्मांतरीय मंगल हुआ है नहीं हुआ है इसलिए इसमें संदेह हो गया तो कारण का संदेह हुआ संदेह कितने कोटि होते हैं दो कोटि के होंगे तो अभी संदेह दो कोटि को होगा अगर मंगल रहेगा तब व्यविचार होगा नहीं होगा अगर मंगल नहीं रहेगा तो वे हो जाएगा तभी व्यभिचार में निश्चय रहा ना सहचार में निश्चय रहा न व्यभिचार में संशय रहा व्य भी में संशय रहा तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि जन्मांतरीय मंगल संदेह न व्यभिचार संशय संभवत ठीक है अभी व्यभिचार का निश्चय नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष पहले व्यविचार का निश्चय कहा था अभी कहता है कि ठीक है व्यविचार का संशय तो रहेगा तभी तो अभी व्यभिचार संशय रहने से सिद्धांति कहेगा व्यभिचार का संशय पर्वत में धूम दिख रहा है जैसे यहाँ ग्रंथ समाप्ति दिख रहा है किंतु वहां बनी है नहीं है इस प्रकार की अगर संशय होगा तो हम कहेंगे कि बेविचार का संशय हो रहा है बेविचार का संशय होने से हमको प्रत्यक्ष निश्चय नहीं होगा ये कार्यकारण भाव ही प्रत्यक्ष निश्चय नहीं होगा किंतु जहां बेविचार का संशय होगा हम वहां अभी अनुमान कर सकते नहीं कर सकते कर सकते तो ये व्यभिचार का संशय हो जाना ये अनुमिति के प्रति कोई दोष नहीं है ये तो अनुमिति के प्रति आवश्यक ही है तो संशय हुआ तब तो हम अनुमिति करेंगे अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो ये कारण भाव प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु हम अनुमान कर सकते हैं सिद्धांती इस प्रकार की कहेगा तो पूर्व पक्ष इसलिए और एक दोष दिखा रहे हैं एक तो व्यतिरेक व्यभिचार में संशय आ गया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अत्र कादंबरी आदि ग्रंथे मंगल सत्वी कादम्बरी बाण भट्ट का तो वहाँ मंगल सत्वी उन्होंने मंगलाचरण किए थे होने पर भी समाप्ति अदर्शन तो अभी मंगल तो किए थे किंतु किन्प्ति नहीं हो पाया ये किस प्रकार की व्यविचार हुआ अन्य व्यविचार अन्वय की कारण है कारण कौन है मंगल है किंतु समाप्ति नहीं हुआ अन्य व्य विचार दिखा ये तो प्रत्यक्ष है इसमें तो कोई और संशय नहीं है तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि, कि समाप्ति मंगल सत्वी समाप्ति अदर्शन व्य विचारो दोषो बुद्ध ये भी अन्य व्यविचार दोष भी आया किंतु बनी होने से धूम होना चाहिए अगर धूम नहीं होगा एवलोक में नहीं दिखा तब क्या बनी धूम में कार्यकारण भाव का निराकरण हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसलिए अनवय व्यविचार दिखने से कोई बहुत बड़ा दोष यह नहीं हो पाएगा तो अभी पूर्व पक्ष दिखा दिया अन्वय व्यविचार भी हो रहा है व्यति व्यविचार में संशय अन्वय व्यविचार भी हो रहा है तो भी निश्चय हो जाएगा क्या यह दोनों में कार्यकारण भाव नहीं रहेगा ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि तो अन्य व्यविचार हो जाने पर भी कार्यकारण भाव नहीं है ऐसा निश्चय नहीं कह पाएंगे और व्यतिरिक्त व्यभिचार तो निश्चय नहीं हुआ संशय कभी सिद्धांत ही कह रहा है व्यभिचार संदेह से कौन सा व्यविचार में संदेह रहा व्यतिरिक्त व्यविचार में संदेह रहा तो व्यतिरिक्त व्यभिचार में संदेह रहा अर्थात तो जो कारण है जो साध्य है वो साध्य का संशय हो गया जैसे बन्नी कारण है व्यतिरिक्त व्यविचार व्यतिरिक्क संदेह अर्थात कारण संदेह बन्नी का संदेह रहा धूमो बनी में हम बनी को साध्य बनाते हैं पर्वत में तो व्यतिरिक संदेह का अर्थ हो गया ग्राह्य संशय रूप ग्राह्य अर्थात साध्य जहाँ व्यतिरिक्क व्यविचार व्यतिरिक्क संदेह है वहाँ हम कहेंगे कि साध्य का संदेह हुआ साध्य का जब संदेह होगा हो हम लोग पहले धूमो बनी का देख लिए हैं व्याप्ति इसलिए हमको साध्य का संदेह नहीं ये अर्थात कार्य कारण भाव का निश्चय है यहाँ है नहीं है वो अनुमान कर सकते हैं किंतु हम कहीं अगर व्याप्ति देखे हैं उनको तो कार्य कारण भाव निश्चय है किंतु जहाँ ये देखा नहीं गया व्याप्ति अन्यत्र वहाँ जब व्यतिरेक व्यभिचार का जब संदेह होगा निश्चय नहीं है संदेह है तब क्या होगा कार्य कारण भाव निश्चय होगा हम कहीं देखे नहीं है मान लीजिए कोई बालक बनी धूम में व्याप्ति देखा नहीं तो वो देखा धूमो को देखा किंतु बन्ही को देखा नहीं बन्ही को अगर प्रत्यक्ष नहीं देखेगा बन्ही धूमो में कार्यकारण भाव उसको निश्चय होगा क्या नहीं, नहीं होगा कार्य कारण भाव तो निश्चय नहीं होगा किंतु वो अनुमान कर सकता है नहीं कर सकता है अनुमान कर नहीं पाएगा कहेंगे उसको अनुय व्यक्ति का ज्ञान नहीं है किन्तु व्यतिरैक अनुमान वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा कहेगा कि जहाँ ये बनी नहीं है वहाँ धूमो भी नहीं है हम दो चार जगह देखे हैं व्याप्ति वो कहीं देखा नहीं वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा अन्य व्याप्ति देखा नहीं है कार्य कारण भाव भी देखा नहीं वेतरे का अनुमान कर पाएगा नहीं कर पाएगा कर पाएगा तभी अभी सिद्धांत ही ये बात कह रहा है तो हम अभी मंगल और समाप्ति में आप वितरे का विचार दिखा दिए ए, मतलब संदेह दिखा दिए उससे क्या हुआ हमारा कार्य कारण भावन निश्चय नहीं हुआ अनु व्यभिचार आप दिखाए उसका कोई अर्थात तो अनुमिति में वो कोई बाधा नहीं है हम बेहतर का अनुमान कर लेंगे सिद्धांति ये बात कहता है देखिए आगे व्यभिचार संदेह से ग्राह्य संशय रूपतया व्यभिचार का संशय होगा इसका अर्थ हो गया कि साध्य का संशय हो गया उससे क्या होगा कारणता प्रत्यक्ष एवं प्रतिबंधकत्व कारणता का कारण कार्यकारण भाव ये दोनों में ये निश्चय नहीं होगा क्योंकि साध्य का संशय हुआ तो कार्य कारण भाव जो अन्य व्याप्ति ग्रहण करना चाहिए प्रत्यक्ष से वो नहीं कर पाएगा कारणता प्रत्यक्ष एवं प्रतिबंधकत्व कारणता प्रत्यक्ष अर्थात कार्य कारण भाव दोनों में इसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाया तो अन्व व्याप्ति उसका ग्रहण नहीं हुआ किंतु न तू अनुमितऊ प्रतिबंधकत्व का अन्वय दोनों पार्शो में अगर साध्य का संशय होगा तब तो कार्य कारण भाव का निश्चय नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्य कारण भाव निश्चय में प्रतिबंधक हो गया क्योंकि साध्य का संशय है ऐसा होने पर भी अनुमिति कर सकता है क्यों अनुमित प्रतिबंधक तु न अगर हमको साध्य का संशय हुआ हमको हम अनुमिति कर सकते हैं क्यों उसके लिए कहते हैं तत्र तत्र अर्थात अनुमित तस् तस् अर्थात साध्य संशय रूपस्य से साध्य का संशय होगा हम अनुमिति कर सकते हैं कर सकते हैं तो अर्थात अनुमिति में साध्य संशय अनुकूल है अभी उसका अनुव्याप्ति ग्रहण नहीं है तो क्यों कहते हैं कार्य कारण भाव देखा नहीं कार्य कारण भाव क्यों नहीं देख पाया कि साध्य में संशय है तो अनु व्याप्ति नहीं है किंतु कभी कौन सा अनुमान कर पाएगा व्यतिरिक अनुमान कर पाएगा तो सिद्धांत दिखाता है तस्य अनुकूलत्वात तस् अर्थात तो साध्य संशय रूपस्य ग्राह्य संशय रूपस्य जो ऊपर पंक्ति में लिखा अनुकूलत्वात इति अभिप्रायवान ऐसा अभिप्राय अभी किसका है सिद्धांतिका सिद्धांत कहता है कि हम अनुमान से अब सिद्ध करेंगे मंगलम सामप्ति फलकम सामान्य समाप्ति अन्य अफलक सती सफलत्ती परिशेष अनुमान न परिशेष अनुमान अर्थात केवल वेत्र परिशेष अर्थात जो पक्ष है अर्थात सपक्ष नहीं है और। तो जितने रह रहेगे सब रह गए तो इसको परिशेष अनुमान कहते हैं शे शबत लोग उसको शे कहते हैं केवल वितरिक अनुमान ये अनुमान अभी सिद्धांति दे रहा है इसमें पक्ष क्या हो गया मंगलम साध्य फलकत्व और हेतु तो हो गया समाप्ति समाप्ति सती अफलकत्व हो और सफलत्व भी रहे वहाँ समाप्ति ही रहेगा ऐसा कहा देखा कहता कि ऐसा हमने कहीं देखा नहीं समाप्ति से अन्य फलो नहीं हो रहा है और सफल है तो फिर वहां क्या फलो होना चाहिए समाप्ति तो. से अन्य फलो नहीं है किंतु सफल ही है समाप्ति होगा कहते हैं कि समाप्ति फल का अर्थात समाप्ति ही फल होना है ऐसा हमने देखा नहीं कहीं तो फिर यह दृष्टांत किसको देंगे ये केवल व्यतिरिक हुआ तो दृष्टान्त तो देंगे कहेंगे कि यन एवं तन्य एवं यथा घट कह देंगे घटो में समाप्ति फलकत्वम अर्थात घटो स्वयं समाप्ति और समाप्त हो गया तो समाप्ति फलम यश आपका हाथ में एक घट है तो ये घट घट का कोई और समाप्ति रूपक फल रहेगा समाप्ति फलम यश घटो स्वयं एक कार्य का फल हुआ वो ठीक है किंतु समाप्ति फल यश्य घटस्य समाप्ति फल अच्छा ना समाप्ति फल को वो क्रिया हो जाएगा एक क्रिया हुआ जिससे फल हो गया घट तो समाप्ति फल को वो क्रिया हो जा सकता है घट समाप्ति फल को अर्थात घट का कोई समाप्ति रूपक फल मतलब घटका और कोई फल आएगा जो फल की एक समाप्ति होगा ऐसा नहीं होगा हम लोग क्या सोचते हैं ना कुल कुछ व्यापार कर रहा है और व्यापार का समाप्ति हो जाएगा तो घटो फलो बनेगा ये व्यापार हो गया समाप्ति फलो का फलो क्या हुआ घटो हुआ।, हुआ तो समाप्ति फलो का यहाँ व्यापार होगा तो हम व्यापार को समाप्ति फलो को नहीं कर रहे घट को समाप्ति फलो को कर रहे हैं अर्थात तो घट उससे कुछ होकर के और कुछ फलो हो जाएगा इस प्रकार की यह नहीं है नहीं तो और कुछ दृष्टांत खो सकते हैं कैसे थी हाँ वहा घट ध्वस के लिए घट हाँ, समाप्ति फल कम घट का वहां समाप्ति ध्वस एक फल ठीक है वो भी एक तो कार्य हो जाएगा हाँ वो हो जाएगा तो और एक दृष्टांत तो ऐसा खोजना पड़ेगा तो क्या थी यागा यागादी आदि का भी फल हुआ स्वर्गों को ले सकते हैं स्वर्गों का कोई फल नहीं है यार तो समाप्ति फलम यश स्वर्ग का कोई फल नहीं शोर्ग शोर्ग है स्वर्ग स्वयं सुखरूप है सुख का और कोई फल नहीं होता है तो समाप्ति फल का दृष्टांत अगर हम स्वर्ग को लेंगे तो समाप्ति फल फलकत्व उसमें नहीं रहेगा नहीं रहेगा और समाप्ति अन्य फलकत्वम और सफलत्वम उसमें फल ही तो नहीं है हेतु भी नहीं रहेगा तो स्वर्ग को ले सकते हैं दृष्टांत स्वर्ग हो सकता है स्वर्ग क्योंकि स्वर्ग जो है वह सफल नहीं है स्वर्ग स्वयं एक फल है स्वर्ग का कोई अन्य फल नहीं है तो स्वर्ग ले सकते हैं यह दृष्टान्त से व्यतिरिक अनुमान ये सिद्ध होगा कैसे? चीज स्वर्ग समाप्ति फलम यश स्वर्ग स्वर्ग का अर्थ हो गया सुख तो सुख का और कोई फल नहीं है ना सुख निष्फल है यज्ञ किन्तु समाप्ति फल तुम उसमें रहेगा ना समाप्ति फलम यश यज्ञ का समाप्ति हो जाना ये एक स्वयं फल है स्वर्ग तो स्वर्ग स्वर्ग एक स्वर्ग एक समाप्ति फलक स्वर्ग को समाप्ति फलक नहीं है समाप्ति फल कहते हैं अर्थात समाप्ति फलम यज्ञ समाप्ति फलक का है किन्न स्वर्ग समाप्ति फलक नहीं है स्वयं वो नहीं है वो फल ही नहीं है मतलब उसका कोई फल ही नहीं है आगे समाप्ति फलक यज्ञ हो जाएगा जैसे कुलाल का व्यापार हो जाएगा घट भी हो जाएगा ध्वस के लिए किंतु स्वर्ग स्वयं उसका और कोई फल नहीं रहेगा अच्छा ये और कोई दृष्टान्त ऐसे खोज करके ले सकते हैं बेहतरीन अनुमान ये दे रहा है अच्छा इस परिशेष अनुमान न नु, से समाप्ति फलकता व्यवस्थापयन सिद्धांति मंगल समाप्ति फलक, फलक है मंगल से समाप्ति फलकता ये दिखाते हुए प्रथमतो विशेष्य असिद्धि निराशा हेतु में विशेष अंश का निराश करने के लिए फलवत्तांग साधयति अभी हेतु हेतु क्या दे दिया सिद्धांती फलकत्व सती सफलत्व इसमें विशेष्य कौन है विशेष्य सफलत्व तो हेतु में जो विशेष्य है वो विशेष्य अगर पक्ष में नहीं रहेगा तो हेतु विशेष्य अभाव प्रयुक्त विशिष्ट भाव हो जाएगा तो हो जाने से स्वरूपा सिद्धि दोष आएगा इसलिए सिद्धांती पहले हेतु का विशेष अंश को सिद्ध करवा रहा है अच्छा तो इसमें दिया है कि बेविचार संदेह बेविचार संदेह अर्थात मंगल नहीं होने पर भी अगर समाप्ति हो जाएगा ये तो व्यभिचार का निश्चय हो गया किंतु अभी मंगल है नहीं है इस प्रकार की स्थिति है उनको ये निश्चय नहीं है और इधर समाप्ति किंतु हुआ इसको कहा गया कि व्यभिचार संशय हुआ इसके लिए राम में एक पंक्ति दिया है व्यभिचार संदेहस्य नीचे से अष्टम नवम पंक्ति में है दिया पंक्ति मतलब व्यभिचार संदेहस्य जहां है आप लोग देख लीजिये पुस्तक में प्रतीक दिया है उस प्रतीक के आगे मंगलत्व तो धर्मिक समाप्तिमन निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद संदेह से विचार संदेह का ये अर्थ कर दिए हम लोग अभी देखेंगे कि ए, धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी अगर बंधी हो जाएगा धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी अगर बंधी हो जाएगा इसका क्या अर्थ होगा बंधी नहीं रहना तो अगर बंधी नहीं रहेगा तो ये बेतरे का व्यभिचार होगा क्योंकि बन्नी नहीं है धूम है हम कहते हैं धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी अगर बन्नी हो जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेद तो कौन को हो जाएगा धूम समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा हम विचार कर रहे हैं बनी को बन्नी क्या होगा प्रतियोगी और प्रतियोगिता अवच्छेद को कौन हो जाएगा बंधित्व क्या हो जाएगा क्या होगा धूम प्रतियोगिता अवच्छेद का क्या होगा क्या होगा कौन होगा बनित्व प्रतियोगिता अवच्छेदों को हो रहा है वर्णित्व बनित्व क्या होगा अवच्छेदों का कौन होगा बनित्व बंधित्व हो गया अवच्छेद अभी बंधित्व में क्या धर्म आया आ गया किसमें आया किसमें आया बंधित्व में आया क्योंकि बंधित्व हो गया धूम समान अधिकरण अत्यंत प्रतियोगिता अवच्छेद क तो ये हो गया बनित्व तभी बनित्व में क्या आएगा अब अच्छे दकत्व बनी में आ जाएगा किस में आया बनित्व में आएगा किस में आया धर्मी कौन हुआ धर्म कौन हुआ, हुआ? अच्छे दो धर्मी कौन हुआ बंधित्व तो बंधित्व धर्मी है जिसका समस्त पद क्या हो जाएगा बंधित्व धर्मी है जिसका समस्त पद क्या हो जाएगा बंधित्व धर्मी है जिसका इतना ही हम पूछ रहे बनित्व धर्मी है जिसका इतने का समस्त पद हो क्या होगा बहुत कठिन है पीतम अंबरम यश्य क्या हो जाएगा बनित्व धर्मी है जिसका क्या होगा क्या होगा हम क्या पूछा पीतम अम्बरम जिसका क्या कहेंगे उसका बंधित्व धर्मी है जिसका भाई हम समस्त पद पूछ रहे हैं अन्य पदार्थ नहीं पूछ रहे हैं। और शेषाद विभाषा से, से कॉल लगा देंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा ये होगा बंधित्व धर्मी है जिसका उसको क्या कहेंगे अच्छा तो बहुत कठिन हो गया अच्छा थक गया चलिए आज रहने दीजिए बंधित्व धर्मी है जिसका क्या कहेंगे उसको बंधित्व धर्मी का? बंधित्व धर्मी कह रहे है ना ना धर्म कह रहे हो अब किसको धर्मी कह रहे हैं किसको कह रहे हैं धर्मी बोल करके बंधित्व आप लोग बंधी कह देते हैं मैं तो धर्म कह देते हैं बंधित्व धर्मी है जिसका ये तो दो पदों स्पष्ट बार बार कह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे धर्मी का ये बंधित्व धर्मी को एक धर्म होगा क्योंकि बंधित्व ही इसका धर्म ये धर्मी है तो वो बंधित्व धर्मी का एक धर्म होगा अर्थात तो वो धर्म कहाँ रहेगा बंधित्व में रहेगा तो बंधित्व में क्या धर्म आया था हम विचार कर लिए थे तो। ये बंधित्व धर्मी को होगा तो वही दिया है देखिए मंगलत्व तो धर्मी का मंगलत्व तो मंगल कारण है तो हमारे यहाँ बन्ही कारण है तो हो जाएगा बन्नित्व धर्मिक आगे हो गया समाप्ति मन निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व, समाप्ति मन निष्ठ समाप्ति मन निष्ठ अर्थात धूमनिष्ठ धूम समान अधिकरण हम लोग कह कहते तो यहाँ हमारा कार्य है समाप्ति वहाँ हमारा कार्य धूम था तो हम धूम समानाधिकरण कहें अथवा धूम मत निष्ठ कहे धूमवत निष्ठ कहे इसी प्रकार क्या हो हाँ गया समाप्ति मन निष्ठ तो समाप्ति मन निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदत्वम ये चीज मंगलत्व में आ जाएगा कारण जो है बनी में जैसा आ गया था तो मंगलत्व निष्ठ मंगलत्व धर्मिक मंगलत्व निष्ठ कहे अथवा मंगलत्व धर्मिक कहे या की बात है मंगलत्व तो धर्मिक समाप्ति मत निष्ठ तो समाप्ति मत निष्ठ कहें समाप्ति समानाधिकरण कहें तो समाप्ति मत अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व ये आ जाएगा मंगलत्व में ऐसा अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि व्यभिचार हो गया किंतु तो ये व्यभिचार निश्चय नहीं है ये कहते हैं कि इसका संदेह है अर्थात तो मंगलत्व तो में ये प्रतियोगिता अवच्छेद आ रहा है नहीं आ रहा है अगर मंगलत्व में प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व आ जाएगा तो फिर वहां मंगलत्व मंगलत्व में अगर प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व आ जाएगा तो वहां मंगलत्व है नहीं है मंगलत्व में अगर प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व आ जाएगा अर्थात तो मंगल प्रतियोगी बन जाएगा तो फिर वहां मंगल रहेगा नहीं, नहीं रहेगा अगर मंगलत्व में प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व नहीं आएगा तो मंगल रहेगा तब ऐसा अगर होगा तब ये संदेह हो जाएगा ये बात वहां लिखा मंगलत्व धार्मिक समाप्तिम निष्ठ अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदत्वम अगर ये निश्चय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मंगल नहीं है तो वे विचार निश्चय होगा अगर ये नहीं आएगा अर्थात ये नहीं आएगा तो अर्थात तो मंगल वहां विद्यमान है ऐसा माना जाएगा तो ये दोनों कोटि होने से संशय हो गया ठीक है ये पंक्ति थोड़ा देख करके कलाएंगे इसके ऊपर और एक पंक्ति आगे विचार है समान है आप लोग और देख करके थोड़ा घटाएंगे तो बुद्धि होगा ठीक है ओम शंकर शंकर्यशव वाधरायण सूत्र भाष्य कृत वन पुनः भगवंतुन त्मे मूर्ति भेद विभाग दक्षिण नम ओ